शांते, शांते, शांते। ज्ञान होने के बाद कहा गया तब चीम यावत प्रारब्ध कर्म समाप्ति तक देह रहता है उसके बाद सद ब्रह्म को प्राप्त करता है इसके प्रशंका हो गई पुण्यो वे पुण्य कर्मणा भवति पुण्य कर्म से पुण्य लोक की प्राप्ति पाप कर्म से नरक आदि प्राप्ति होगी बहुत कर्म है संचित कर्म ज्ञान होने के पहले इस शरीर में कर्म हुआ ज्ञान होने के बाद भी जितने कर्म है फल दे भोग के बिना नष्ट नहीं होगा तो फिर उनको भोगने के लिए शरीर आरंभ होना चाहिए जैसे प्रारध्ध कर्म ज्ञान होने के बाद नष्ट नहीं होता है ऐसे बहुत कर्म है उनको भोगने के लिए शर्द प्राप्त होना चाहिए इसके लिए कहा गया प्रारुद्ध कर्म और अन्य कर्म में भेद है इसमें अनुमान था पूर्व पक्षी का विमत्ता कर्माणी ब्रह्मज्ञान ने न क्षंते कर्मत्वात्थ प्रवृत्त फल कर्मवत ये अनुमान पूर्व का था ब्रह्मज्ञान से सब कर्म का क्षय नहीं होगा जैसे प्रा प्रारब्ध कर्म का कहने नहीं होता है तो उसके ऊपर सिद्धांत ने कहा छ्यंत चाष्य कर्माणी ये श्रुति है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात कृत स्मृति भी है इसलिए कर्म नष्ट होता है कर्मत्व हेतु अनुकूल तर्क तो शून्य अप्रयोजक है तो उसके ऊपर फिर कहा कर्म प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त कर्म है उसके लिए भेद बताया लक्ष्य भेद होने के बाद उसके पश्चात गति का कोई प्रयोजन नहीं इसलिए बाण वहीं रुक जाए ऐसा नहीं होता है आगे भी जब तक तो वेग है तब तो तक तो जाता है इसी प्रकार जिस कर्म से शरीर आरंभ हुआ जिस शरीर में ब्रह्म ज्ञान हुआ आगे कोई देह का प्रयोजन नहीं क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो गया तो भी देह समाप्त तो हो जाएगा ऐसा नहीं प्रार्थ कर्म से शरीर आरंभ हुआ प्रारब्ध कर्म क्षय होने तक सरल रहेगा कहाँ से चलेगा आरब्ध आरब्धफल अति कर्म न प्रायश्चिते नप्रभृतफला कर्म क्षय अ प्रसिद्ध अप्रभतफल प्रारब्ध से भिन्न जो कर्म है उनका क्षय नहीं होगा प्रसिद्ध नहीं है ये न तथा दस व पाप से प्रायश्चितेन प्रक्ष प्रारब्ध से अतिरिक्त पापकर्म का क्षय होता है प्रायश्चित से तो प्रारब्ध इतर कर्म का क्षय अप्रसिद्ध नहीं प्रायश्चित से भी क्षय हो जाता है प्रायश्चित नाष्य में दिया अन्य तो अप्रवृत्त फला प्राय ज्ञानोत्पत्तिम वा कृता वा ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात तो वाता पहले किया गया और अतीत जन्मांतर कृता वा संचित कर्म अप्रभुत्त फला जिनका फल प्रभुत्व नहीं हुआ प्रारब्ध सेतरकर्म ज्ञान दह्य प्रायश्चितेन इव जैसे प्रायचि से कर्म का नाश होता है आरब्ध आरब्धलातिरिता कर्मण ज्ञानावृत श्रुतिस्मृति दर्शय आरब्धलातिता कर्मण आरबा कर्मण आरब्ध आरब्धला देव्य अतिरिक्त कर्मणा कर्म नाम प्रारब्ध से अतिरिक्त कर्म जितने हैं उनकी निवृत्ति ज्ञान से हो जाती है इसमें प्रमाण श्रुति दर स्मृति दर्शाती है स्मृतिश्च स्मृतिश्च श्रुति और स्मृति दो प्रमाण दिखाते हैं ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात कुरुते तथा गीता में आया सर्वकर्माणी भस्म सात कुरुते जितने कर्मे भी सबको भस्म कर देती है ज्ञानाग्नि छीयंते चार से कर्मा दिष्टे दृष्टि पराबरे कर्मस क्षय हो जाते अथर् मुंडषद आया प्रवृत्तावृत प्रवृत्तफलेश कर्म कर्मसु सिद्धे विशेष फलित ये यही विशेष हुआ कर्मों में कर्म तो हेतु तो के द्वारा पूर्व पक्ष ने जो कहा था प्रारध कर्म के समान संचित कर्म का भी क्षय नहीं होगा ज्ञान से इसमें विशेष कर्म में मे प्रवृत्त प्रवृत्तफलेश कर्मसु विशेष सिद्धि प्रवृत्ता प्रवृत्तफलवा कर्म दो प्रकार है, है कर्म प्रवृत्ते है प्रवृत्ते कर्म इनमें विशेष है विशेष सिद्धों से अर्थ कहते फलि में अतः ब्रह्मविदीवनाद प्रयोजन अभाव प्रवृत्तफला कर्मण अवश्यमें फलोपैदी मुक्तेशभ तस्वदेव चिरमित युक्तम एव उतमित यथोत दोस जतना अनुपति ब्रह्म जीवनादि प्रयोजन अभावे ज्ञान हो गया आगे जीवनादि का कोई प्रयोजन नहीं है जीवन का प्रयोजन नहीं भोग का जीवन का प्रयोजन जीव प्राण धारण प्राण धारण करता है ये केवल खाफिक्र मरने के लिए नहीं क्यों जीते है कहते मरने के लिए खा कर मरने के लिए मरना है तो फिर जीने क्या जोड़ते हैं मरने के लिए केवल नहीं पशु पक्षी भी खा पीकर मरते है मनुष्य भी खा पी करके घोसला मकान बनाकर मर जाए तो पशु पक्षी के बराबर हो गया प्रयोजन तो है मुख्य प्राप्ति सर्व ज्ञान प्राप्त साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार ये प्रयोजन है जीव का मनुष्य जन्म का तो ब्रह्म ज्ञानी को जब ज्ञान हो गया साक्षात्कार हो गया और जीवन आदि जीव धारण प्राण धारण भिक्षाटन स्नान आदि शरीर धारण करने का कोई प्रयोजन नहीं रहा ज्ञान हो गया और कुछ नहीं रहा कृतकृत्य हो गया प्रयोजन नहीं होने पर भी जैसे बाण लक्ष्य भेद करने के बाद प्रयोजन नहीं होने पर भी वहाँ समाप्त तो नहीं होता है वेग जब तक तो तब तो तक तो आगे जाता है इसी प्रकार प्रवृत्त फला नाम कर्म नाम अवश्य जिन कर्मों का फल आरंभ हो गया प्रार्ध कर्म उनका फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा इसलिए मुक्ते सुबत्थ मुक्त बाण के समान बाण को छोड़ दिया लक्ष्य भेद हो गया लक्ष्य वेदन करके निकल गया आगे भी चले जाता है जब तक वे गये इसी प्रकार ज्ञान होने के बाद भी तत्सर् रहेगा तसे तावद व चिरम इति जो कहा गया था जब तक प्रार्थ कर्म समाप्त नहीं हो भोग से तब तक शरीर रहता है उसको प्रतीक्षा करना करनी पड़ती है ब्रह्म के साथ एकत्व तो को प्राप्त करने के लिए विदेह कबल प्राप्ति के लिए यह जो कहा गया था युक्तम एवं उत्तम जो कहा गया ठीक कहा यथोक्त दोषोदनुपति इसलिए उसको दृष्टान्त दे करके कर्म तो हेतु के द्वारा संचित कर्म भी क्षय नहीं होगा ज्ञान से ये नहीं बनेगा ठीक है जीवन आदि त्यादि शब्दों ने पुत्र कलतरादि जीवन का प्रयोजन नहीं और ज्ञानी गृहस्थ है तो सोचते हम तो मर जाए कोई बात नहीं बच्चे पत्नी उनका क्या होगा पुते उनका क्या होगा उनके लिए सोचते हैं ज्ञान होने के बाद ना पुत्र ना शिष्य कोई किसके लिए कोई प्रयोजन नहीं मुक्तस्य मुक्त से अप्रतिबद्ध सु अप्रति यवत वेगक्ष गति द्रव्यवत आरब्धकर्माण फलोपभग अवश्यमें सदंध मुक्तस्य अतिबद्ध स्वादेर जो मुक्त छोड़ दिया बाण को प्रतिबंध का नहीं बीच में कहीं पत्थर दीवार बड़ा पत्थर पड़ गया तो वह तो आगे भेदन कर नहीं जा सकता है प्रतिबंध यदि नहीं है अप्रतिबद्ध मुक्तवादे यीसुब बाण आदि वेग यदते वेगक्ष गौतेद्रव्यप वेगनिवृत्ति होने तक तो जाएगा ग्रव्यम अवश्यमा भी गति इसी प्रकार आरब्ध आरब्धकर्मा फलोप प्रारब्ध कर्म का फलभोग अवश्य ही होगा यतच आरब्धकर्मा भोगाद क्षय तत तस्यादना चीर संपत्तिरुक्त तदयुक्त यतश्च आरब्ध कर्मणाम क्या पाठ है यतश्च आरब्ध कर्मणाम प्रारब्ध कर्म का भोगादेव क्षय भोग से ही क्षय होगा अन्य कोई उपाय नहीं है प्रार्ध में है सोच करके भोग कर लो जो मिलता है भोग करने पर ही कर्म का क्षय होगा अभी भोग नहीं करते तो फिर बाद में भोगना पड़ेगा जो प्राप्त होता है तब तो सोच ले भोग ले दुख होते समय समझिए पाप कर्म नष्ट हो रहा है प्रार्ध में तो भोगना पड़ेगा पाप कर्म नष्ट हो जाए तो अच्छा है और सुख होते समय ध्यान रखें पुण्य कर्म समाप्त हो रहा है इसलिए ज्यादा हर्ष को प्राप्त नहीं करे बड़े खुश नहीं हो पुण्य कर्म समाप्त हो रहा है तत्स तत् इत्यादि नहीं चिरत्व कहा तत्स्यवदेव चिर जो कहा गया अथा संपत्ति सत्संपति ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो कहा गया तद ठीक है ये कृतवा यथोक से दोष सद्य शरपातादि लक्षण से कहा था कर्म क्षय हो जाए तो शर्रपात हो जाएगा सब कर्म समाप्त हो जाएगा तो शरण नष्ट हो जाएगा फिर ज्ञानी शर् कोई ज्ञानी नहीं रहेगा उपदेश कौन करेगा उपदेश के बिना ज्ञानी के उपदेश के बिना ज्ञान नहीं होगा तो श्रुति प्रमाण व्यर्थ हो जाएगा यदि शरीर नष्ट नहीं होता है कर प्रार्ध करो तो संचित कर्म भी रहेगा नष्ट नहीं होगा फिर शरीर प्राप्त करेगा तो ज्ञान ये सब जितने आशंका पति शंका नहीं प्रार्ध कर्म नष्ट नहीं होता अन्य कर्म नष्ट हो जाता है आगे प्रार्ध कर्म रहने से शरीर रहेगा ज्ञानी उपदेश करने के लिए सर्र रहेगा किन्तु आगे सर जन्म नहीं होगा सर्य ग्रहण नहीं होगा कर्म से तो क्षय हो जाता है प्रारध इतर कर्म तो ज्ञान से नष्ट हो जाएगा प्रार्थ कर्म का क्षय हो। नष्ट होगा नहीं होगा भू से क्षय तो हो जाएगा तब आगे जन्म नहीं होगा कर्म नहीं रहा कर्म से ही तो जन्म होता है प्रार्थ कर्म का क्षय होगा किसे प्रारधितर कर्म का क्षय ज्ञान से तो आगे ग्रहण नहीं होगा इति शरीरग्रहण योग यथोत दोषचोदनापत्ति आद सेब तन संबंध इस अवश्यमें फलोप सैदि तबदेव चिरा जो गया था तस्य इति का तस्य से तस् तस्य इसलिए तस् तावदेव चिरम ऐसा जो कहा गया था ठीक कहा गया था यहाँ भी चिरम इति इति चिरमतमेवीति प्रथम सी तसे तावदेव चिरम जो कहा गया था ठीक कहा गया यू उत्पन्ने ज्ञानी यावजीव विहितानि ने इति तत्रह पूर्व कोई मानते ज्ञान होने के बाद भी जब तक जीवित है कर्म करना चाहिए भी कर्म करता है ज्ञानी ऐसे शकांशिक ज्ञानोत्पत्तिर्ध ब्रह्मविद कर्माभाव अवोचाम ज्ञान होने के बाद ब्रह्म ज्ञान के कर्म नहीं कर्माभाव हम पहले कहा हमने कहा है ब्रह्मशास्त्र तो अमृतत्व तो में पहले कहा गया था वाष्य में ब्रह्मशास्त्र तो अमृत तो को प्राप्त करता है उसका कर्म कोई प्रयोजन नहीं कर्म होते भी कर्म अकर्म हो जाता है कर्म कर्म नहीं है महर्षि उसका स्मरण करना चाहिए स ये स्वाणिमित आत्मविद तत्सत्यम स आत्मा तत्मसी श्वेतो भूय माँ भगवान विज्ञापयत तथा समय हो वाच ये जो सूक्ष्मतत्व है आत्मतत्व तो। जिसके ज्ञान से सब कर्म नष्ट हो जाता है वह इदम सर्वदत्त्म सर्व सर्व तदात्मक ब्रह्मस्वरूप तो ही सत्य है वही आत्मा है तुम वो श्वेतक तो तो फिर श्वेत के तु तो कहता हैं फिर मुझे बताइए दृष्टान्त दे करके तथा सम्मेत हुआ जो फिर बताते हैं स इति इति इत्यादि इत्यादि स यद्युक्ता तह उक्त अर्थ कहा क्या है स यहषाणी में आत्मिद आत्मा तत्व के व्याख्यान बहुत हो गया है ठीक है मैं ज्ञान से नान्थक्यं अविद्यात्वर्तन सत्सपत्ति हेतुवाद नाप्यनें अंतरा अभा इदानम अर्चिरादी मार्ग प्राप्त वैद्यावृत्ति मेरे न सपत्तिरि संदेह संगत है ज्ञान अनर्थक नहीं नानर्थक्य ज्ञान से क्योंकि ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती है और अविद्या की निवृत्ति होती है अविद्या कार्य की निवृत्ति हो जाती है तो ज्ञान तो अविद्या तत्न निवर्तन में सत्सपत्ति हेतुवाद सदब्रह्माप्ति का कारण हो जाता है तो ज्ञान तो अविद्या और अविद्या कार्य निवृति करके और ना पे अनेकांतिक फलत्व तो, कोई अनेकांतिक फल व्यभिचारी कभी फल मिलेगा कभी नहीं मिलेगा जैसे कोई मार्गांतर को बता दिया अश्व रथ आदि साधन उपाय प्राप्त हो गया तो भी कभी लक्ष्य प्राप्ति होती कभी नहीं होती इसी प्रकार ज्ञान कहीं फल उसका अनेकांतिक व्यभिचारी होगा ये तेना अंतराय बा तो कोई विघ्न नहीं हुए ज्ञान होने के बाद तो कोई विघ्न नहीं देवता लोग भी उसका विघ्न नहीं कर सकते कोई विघ्न नहीं ज्ञान होते या ज्ञान नष्ट होता है इतुत्तम इधानीम अर्चिरादि मार्ग अभी शंका करते है जो ज्ञानी ही को प्राप्त करेगा सद ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्या अर्चिरादि मार्ग उत्तरायण मार्ग से जाएगा ब्रह्म को अत्र अत्रद्यावृत्ति मात्र न अथवा यही अविद्यावृत्ति मात्र से ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा घटाकाश महाकाश प्राप्ति के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है घट नष्ट हो गया तो घटाकाश महाकाश एक के इसी प्रकार अविद्यावृत्ति मात्र से सात ब्रह्म की प्राप्ति करेगा अथवा उत्तराय मार्ग से जाएगा इति संदेह न संदेह संधिय करता हुआ शंका करता है तो आचार्यवान विद्वान ये न क्रम सत्संपद्य आचार्यवान जिसके आचार्य उपदेष्टा ऐसे ज्ञान प्राप्त करता है शिष्य ऐसे विद्वान ज्ञानी होने पर जिस क्रम से सत्संपद सद ब्रह्म को प्राप्त करता है तम क्रम दृष्टान्त न भूय माँ भगवान विज्ञापित हुई थी फिर दृष्टान्त के द्वारा उसी क्रम को मुझे बताइए संशयान से संबोधनार्थम उत्तर वाक्यम संशयानश संशय करने वाले श्वेत के तो उसको साम्य ज्ञान कराने के लिए आगे उत्तरवाक्यं आग्यवाक्यवतरण करते तथा होवाच आगे सौम्य उवाच आजिमंत्र पुषम सौम्योत्तोपतापीन ज्ञात युपाषं जामी तसयावन्नवा मनसी संप्यते मन प्राणे प्राणस्तेजसी तेजा परश्याम देवतायाम देवतायाँ जानाति हे सम्य उतोपतापिना पुरुष ज्ञाते परिपाषते जरादिरोग्रस्त हो गया मरने का समय आ गया ज्ञाती कुटुंब चार तरफ परीत पासते चार तरफ रह करके घेर करके पूछते जानस मा जानस मही उपासना है कभी कभी पैर दबाते हैं हाथ पर दबाते हैं उसको कष्ट हो तभी तो दबाते रहते हैं बोल नहीं सकता है कष्ट होता है, है कोई हाथ पर दबाता है नहीं तो तो उसको तो कष्ट हो रहा है जम दो उता खड़े लोहा सृकुला लाठी लेकर के उधर बोलते जाना शिमाम जाना शिमाम <laughs> तुम्हारा बेटा आया देखो पोता आया देखो इसको देखो जानते हो तसेव न भाग मनुष्यपथ देते वाघ जब तो व्यापार करती है तो कुछ बोलता है नहीं तो वाघ मन में संपन्न हो गया मन भी प्राण के साथ प्राण भी तेज में तेज परश्याम देवतायाम आत्मा के साथ एक हो गया जब तो नहीं हुआ तब तो, तो जानता है जब हो गया कुछ नहीं जानता है पुरुषम सम हे सम्य उतोपताप इनम रोगग्रस्त ज्ञाते बांधवा परिवार उपाशद परिवार्य हो चार तर करके पूछते मुसुम जाना सीमा तो पितरम पुत्र मरने का समय हो गया मुग्रह मर तुम मिच्छु चाहता मरना चाहता कोई प्रत्येक होगा आशंका आशंका में सन सनासन से भिछो मुसू क्या मरणस जाना सीमाम तब पितरम तुम्हारे पिता आया देखो पुत्र आया देखो भाई आया देखो तस्य मुमूर्स याव न वांग मनुष्य संपत्ति मन प्राण में प्राण तेज में तेज पर देवता में तब तो जानता है तो उसके बाद कुछ नहीं जानता है फिर देखे देखे मर गया है हटाओ ले लो गंदा होगा अभी तो बड़े प्रेम से पूछ रहे थे प्राण तो प्राणवायु बंद हो गया जल्दी हटाओ नु ऐसा संसार मरण क्रम हो तो न तु विदुष सत्सपत्ति संप, क्रम तय विशेष से वक्तव्य तो आत अतः ये तो प्रश्न पूछा गया ज्ञानी किस क्रम से सदब्रह्म को प्राप्त करता है और बताना चाहिए था अभी संसारी मरते समय क्या होता है बोलते हैं यह तो संसारी का मरण क्रम हुआ विद्वान ज्ञानी का सत्सम्पत्ति क्रम तो नहीं हुआ सदब्रह्म प्राप्त कैसे करेगा ज्ञानी अज्ञान में तो कुछ विशेष कहना चाहिए अतः तो संसारी नो यो मरण क्रम सए एवं विद्युषो भी सत्संपत्ति क्रम इत तो संसारी का जैसे मरण क्रम जैसे मरता है ज्ञानी का भी प्राण जाते समय जैसे मरता ही है प्राण जाता है प्राण जाकर के संसारिका प्राण तो जाता है अन्य लोगों को इसका प्राण निकलता नहीं यही लीन हो जाता है न तसे प्राण उत्क्रामती किन्तु प्राण उत्क्रमण के पहले जैसे शारीरिक स्थिति है ज्ञानी अज्ञान दोनों में बराबर है कर्ण उपर में तेज सहचरित तो भूत सूक्ष्म उपसंहारे च विशेष विज्ञान भाव समान एव विद्व विद्युष इत्यर्थ इंद्रिय उपशम हो जाते हैं उपरम हो जाते हैं इंद्रिय व्यापार बंद हो जाता है देखना सुनना बोलना बंद हो जाता है इच्छा करने पर भी नहीं बोल सकता है तेज सहचरित तो भूत सूक्ष्म उपसंहारे सूक्ष्म भूत भी उपसंहार हो जाएंगे आगे मन प्राण व्यापार से रहित हो गया तो विशेष विज्ञान भाव। विशेष विज्ञान का भाव होता है सामान्य चिद्रूप ज्ञान तो स्वस्वरूप होता है विशेष विज्ञान इंद्रिय के द्वारा होता था अंतःकरण के द्वारा वो भाव हो जाता है यह समान एवं एव विद्वतर विद्वान हो अज्ञानी हो दोनों में समान है कस्तरितर विशेषस्तत्र तो दोनों में क्या विशेष है संसारेण मर क्रम सएं विदेशों सत्सं सत्सपत्ति क्रम एक तथा पर देवता तेजस्वी संपन्ने अथ न जान त तो नहीं जानता है उसके बाद नहीं जानता है तब तो जानता है दोनों में भेदवा अभिद्वांस उत्था प्राग भावित व्याघ्राद्विभाव देव मनुष्यदे विशेष ही अज्ञानीस हो जाता है मर जाता है फिर अपने कर्म के अनुसार आगे जन्म प्राप्त करता है सुश्रुति के पश्चात जैसे जो सोयाता ज करके भी आ जाता है व्याघ्रादिभाव देव मनुष्य दिभाव को प्राप्त करता है इसी प्रकार मरने के बाद भी कर्म के अनुसार आगे कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं मैं आगे भी मनुष्य ही बनेगा सोचे तो नहीं हम आगे तो मनुष्य बनेंगे अपनी इच्छा में तोड़िए कोई कहता है अग्र जन्म में तो साक्षात्कार कर दूंगा बड़ा पक्का और कोई कहता है इस जन्म में हमको आगे जन्म लेना नहीं बस आगे जन्म लेना ही नहीं हमको हो गया ये अंतिम जन्म जितने जोर से बोलने से क्या होगा ज्ञान हो तो ठीक है ज्ञान नहीं हुआ तो यम तो, तो जब आएंगे तब तो बोलना बंद हो जाएगा खाली बोलने से नहीं होता है कि अभी ये हमारा अंतिम जन्म आगे जन्म नहीं होगा कोई को बोलता हमको किसने ज्योतिष ने, ने बताया था कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म बस जो कुछ करो कोई चिंता नहीं फिर निषिद्ध कर्म करे आचार्य के उल्लंघन कुछ भी करे क्योंकि ज्योतिष नाम को बताया तुम्हारे अंतिम जन्म बड़े खुश होकर बढ़ जाते हैं ब्रह्मा बताने पर नहीं होगा ज्ञान हो तो ठीक है नहीं तो कोई नहीं रखा करने वाले हैं ऐसे कर्म के अनुसार कोई नरक जाएगा कोई पक्षी पर पशु पक्षी बनेगा सर्प बनेगा बंदर बनेगा बिच्छू बनेगा इसलिए थोड़ा मरने के पहले दुष्टता छोड़कर के सरल बने सन्मार्ग में चले नहीं तो आगे जो दुर्गति होगी कहते तो जो होगा होगा देखा जाएगा जो होगा ठीक अत्यधिक जो हो जाता है कुछ किसी के नहीं सुनना कर्म पाप कर्म बहुत बढ़ने पर वही पाप कर्म ही होता है अच्छे कर्म नहीं होते हैं उसके अनुसार दुर्गति होती संसार नाटक चलता है तो व्याघ्रादि भाव देव मनुष्य में कहने का अभिप्राय अपने कर्म के अनुसार जन्म प्राप्त होगा विद्वांस तो शास्त्राचार्य उपदेश जनित ज्ञान दीप प्रकाशित सद ब्रह्मात्मा प्रवेश नवर्त सत्सत्ति क्रम शास्त्राचार्य उपदेश जनित ज्ञान दीप प्रकाशित शास्त्र आचार्य उपदेश ज्ञान होता है ज्ञान दीप द्वारा प्रकाशित होता है सदब्रह्मात्मा उसमें प्रवेश कर लेता है तद्रूप हो जाता है अज्ञान नष्ट हो गया तो तदरूप हो गया न आवर्तते फिर आवृत नहीं होता है ये सतसंपत्ति क्रम है टीका में सत तस्मात्ज्ञान्त सदात्म न सकासात इतिहावत अविद्वांस तो सत उत्थाय सतकाथ तस्मात् अज्ञानाथ सदात्म न सकासात अज्ञान के कारण सद्रूप आत्मा से आ करके फिर अलग अलग जन्म को प्राप्त करते हैं जैसे सुश्रुति के बाद एक देशी मत मुत्थाप्य प्रत्याचे एक देशी कहते एक देश को मानने वाला सिद्धांत को पूरा नहीं मानकर थोड़ा कुछ मानता है उसको कहते एक देशी उसी मत को उठा करके निराकरण करते अन्य तो अन्य तो मूर्धन्य या नाड्य उत्क्रम्य आदित्य इदि द्वारे नदगछन त्याह कुछ लोग ज्ञान होने के बाद मूर्धन्य सुषुमना नाड़ी से उत्क्रमण करके उत्तरायण मार्ग आदित्य आदि द्वार से सद को जाता है ऐसे कोई कहते ये जो कहते तदशत ठीक नहीं ये देश काल निमित्त फलाभिसंधान न गमन दर्शनाथ देश काल निमित्त फल होने से ही गमन होता है किस निमित्त के कारण किस देश को किस काल को ये सब गमन होता है देश काल्तला गमन नहीं टीका में विदुष भी तदिसंधिपूर्वक गमनम ज्ञानी भी देश कालासंद अभिप्राय से गमन करशंका उत्तर देते निमित्त न ही सदात्मेदर्शिन सत्याभिसंदफलादनृत्यते सदजात्मा एकदर्शिन तो अहमस्मी सदूपब्रह्म ऐसे साक्षात्कार जब हो गया सत्य से सत्य ब्रह्म में उसका निश्चय दृढ़ निश्चय अभिसन्धि अभिसन्द अभि निश्चय तो देश काल निमित्त फल आदि अनुत अभिसंधि देश काल निमित्त फल ये मिथ्या में उसकी अभिसन्धि आग्रह अभिमान नहीं रहता है यहाँ जो आदि पद्धति आदि शब्द न गतिगति गृह देश काल निमित्त फल गमन आगमन ये सब मिथ्या में उसका निश्चय नहीं रहता है ज्ञानी का सदविज्ञान व तो गमनायोगे हितोतर माह सद विज्ञान ब्रह्म का ज्ञान साक्षात्कार होने पर गमन नहीं होता है दूसरा हेतु कहते है अब विरोधात सत्य में सत्य का साक्षात्कार हो जाए और मिथ्या में अभिमान दोनों नहीं होगा जब तक सत्य में सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तब मिथ्या को सत्य मानता है अब प्रपंच में जब तो सत्यते तो बुद्धि है तो सत्य ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा मिथ्याते तो बुद्धि करके उसमें तृष्णा की निवृत्ति हो प्रपंच में मिथ्या वस्तु में तब तो सत्य वस्तु की प्राप्ति उसका साक्षातकार ही प्राप्ति है और सत्य वस्तु की प्राप्ति हो जाए फिर मिथ्या में अभिसंधि आग्रह तृष्णा ऐसे संभव नहीं विरोधात् अविद्या काम अविद्यामकर्माण गमन निमित्ता सद्विज्ञान हूतासन विपृष्टवाद गमनापत्तिरव अविद्या काम हे वासना और कर्म ये गमन का निमित्त है कहीं जाना फल प्राप्ति के लिए अविद्या हो काम हो कर्म हो सद्रूपब्रह्म विज्ञान हूतासन विपृष्टवाद्विज्ञान हुतासन अग्नि विज्ञान ज्ञान सर्वकर्माण भस्म सात जूतास नग्न के बाद विपृष्ट पुरस्त आहे भस्म हो जाता है गमन का निमित्त अविद्या अविद्या काम कर्म सब नष्ट हो जाने से गमनानुपति वे गमन ही नहीं होगा टीका में विद्युष अविद्या काम कर्मना नाम अभाव ज्ञान होने के बाद अविद्या काम कर्म गमन का निमित्त नहीं रहते हैं सबका अभाव हो जाता है इसमें प्रमाण कहते हैं भाष्य में पर्याप्त काम से कृत आत्मन स्वे सर्वे प्रबिलियंका इत्यादि आता पर्याप्त काम से पर्याप्त पर्याप्ता काम से काम काम प्राप्त हो गया ज्ञान हो गया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया ऐसे प्राप्त करता है कौन कृत आत्मा आत्मा ये न आत्मा को कर लिया मतलब आत्मा का साक्षात्कार कर लिया यही सब प्रबिलिये काम यही सब काम समाप्त हो जाते हैं कामना नहीं रहती समाप्त पर्याप्त काम ये सब इच्छा पूर्ण हो जाती समाप्त हो जाती कामना नहीं रहती आत्मा से भिन्न कुछ यही नहीं काम्य वहन वस्तु जिसकी इच्छा करे टीका में नु काम प्रविलय अत्र सूए न विद्या काम कर्म निर्मुख इसमें तो केवल यही व सर्वे काम प्रबिलियंति कह करके कामों का प्रबिल केवल श्रुति में कहा गया अविद्या काम कर्म निर्मोको तो नहीं कहा गया अविद्या के क्या चाहिए अविद्या काम कर्म के निर्मोको काम कर्म की निवृत्ति तो नहीं कही गई नदी समुद्र दृष्टान्त सु नदी समुद्र दृष्टान्त दिया गया नदी जाकर समुद्र के साथ एक हो जाती है इसी प्रकार सब तो एक ब्रह्म के साथ एक हो गया और कुछ नहीं रहा यथा नदियों गंगादिया नाम रूपे विहाय समुद्रम प्रवेश तथा विद्वा नाम रूपे हित तो परम पुरुषम उपे थी नदी गंगादि नदी अपने नाम रूप छोड़ करके समुद्र के साथ प्रवेश करके समुद्र जैसे होगी समुद्र ही कह लेता है कहलाते हैं अलग अलग नाम नहीं इसी प्रकार विद्वान नाम रूप को छोड़ करके परम पुरुषम उपे दिव्यम परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करता है एक हो जाता है ये दृष्टान्त पूर्विकाया श्रुते दृष्टान्त पूर्वक श्रुति में आया नाम रूप बीजावस्था अविद्या लयो गम्य थे नाम रूप की बीजावस्था है अविद्या कारण अवस्था अविद्या है नाम रूप की कारण अवस्था जो कार्य होता है तो ये सूक्ष्म प्रपंच स्थूल प्रपंच सृष्टि होती है प्रणय काल में फिर बीजावस्था अविद्या रहती है किंतु ज्ञान होने पर अविद्या का भी लय अविद्या समाप्त हो जाती ब्रह्म के साथ एक हो जाती है नविद्या काम और अभाव कर्म उपपत्ति अविद्या और काम वासना नहीं है तो कर्म भी नहीं रहेगा तस्मा न विदो गतिपूर्वी का सत्सम्पत्ति रित्यर्थ ऐसे विद्वान ज्ञानी सदब्रह्म को प्राप्त करने के लिए गतिपूर्वी का सत्सम्पत्ति न गमन करके प्राप्त ऐसा नहीं यदि गमन करेगा तो कार्य ब्रह्म को प्राप्त करेगा शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति के लिए गमन नहीं कार्य में बाधु रहती उप पत्ते ब्रह्मसूत्र है जहाँ उत्तरायण मार्ग से प्राप्ति होती है वो कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मार्ग की आवश्यकता नहीं है इसके ऊपर फिर विचार करते हैं पूर्वपी का पूर्व की शंका है विमतः सत्संपन्न पुनरावृत्ति मार्हती सत्संपन्न मरण काले सत्सम्पन्नवत मरण काले में भी सदब्रह्म के साथ एक हो जाता है अज्ञानी फिर जन्म प्राप्त करता है पुनरावृत्ति को प्राप्त करता है ये ज्ञानी जो सदब्रह्म को प्राप्त कर लिया वो भी मरण काले में वो फिर जन्म को प्राप्त करेगा क्योंकि सत्सम्पन्न हेतु तो है उसमें अथवा दूसरे विमतो व विशेष विज्ञान भाव, न अत्यंतिक विशेष विज्ञान भाव, न आत्यंतिको विशेष विज्ञान भाव अभावत्थ मरण काल में विशेष विज्ञान अभावत्मरण के पहले ज्ञानी अज्ञानी दोनों का विशेष विज्ञान का भाव हो जाता है अज्ञानी फिर जन्म को प्राप्त करेगा विशेष विज्ञान प्राप्त करेगा सरस्वती के बाद जैसे जागृत स्वप्नों को आता है विशेष विज्ञान होता है किंतु ज्ञानी आगे जन्म प्राप्त नहीं करेगा विशेष विज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा ज्ञानी का जो विशेष विज्ञान भाव हो जाता है प्रार्ध समाप्त होने पर वह आत्यंतिक है आगे फिर विशेष विज्ञान नहीं होगा क्योंकि जन्म प्राप्त नहीं करेगा वहाँ पूर्व से कहता ठीक नहीं ज्ञानी का जो विशेष विज्ञान अभाव वह आत्यंतिक नहीं होगा अर्थात फिर जन्म प्राप्त करेगा विशेष ज्ञान को प्राप्त करेगा क्यों ऐसा हेतु तो क्या है विशेष विज्ञान अभाव तो हेतु ही विशेष विज्ञान अभाव तत् दृष्टांत मरण में विशेष विज्ञान अभावत, अभावत अज्ञानी में मरण काल में विशेष विज्ञान अभाव में विशेष विज्ञान अभाव हेतु रहेगा वो और वो विशेष विज्ञान भाव आत्यंतिक नहीं फिर जन्म प्राप्त करता है विशेष विज्ञान होगा फिर विशेष विज्ञान भाव ऐसे चलेगा यत्र यत्र विशेष विज्ञान अभाव तम तत्र तत्र आत्यंतिक भाव अज्ञानी के विशेष विज्ञान भाव, दृष्टांत है निचे अनुमान के द्वारा विद्वत अविद्वेश अविशेषम अनुमान संकत विद्वान अविद्वान दोनों में बराबर है आगे जन्म प्राप्त जब करता है अज्ञानी ज्ञान भी जन्म प्राप्त करे इस श्रता है भाष्य में स यदि स इत्यादि सामन स य ये स्वामी तत्मीदस्यम स आत्मा तत्मसी श्वेतकेतुति इति ब्रम्मा भगवान विज्ञापय तथा समे जो शुद्ध शुद्धब्रह्म को प्राप्त कर लेता है स्वच्छ है ये तद आत्म विदम सर्वम सब कुछ तदरूप है ब्रह्म से बिना कुछ नहीं वही ब्रह्म ही, ही सत्य वही आत्मा तुम वही श्वेत केतु इसके पर श्वेत केतु की शंका है विशेष विज्ञान अभाव होने पर जो अज्ञानी जन्म को प्राप्त करता है ज्ञानी क्यों प्राप्त नहीं करता है इसको दृष्टान देकर फिर बताइए तथा सम्मेत होवा फिर कहते फिर बताते हैं दृष्टान्त के द्वारा ज्ञानी फिर जन्म को प्राप्त नहीं करता है और ज्ञानी तो पुनरावृत्ति को प्राप्त करता है फिर ज्ञानी क्यों जन्म को प्राप्त नहीं करेगा इसको बताते हैं यदि मरीश्यतो मुमुक्षतस्य तुल्य स मरने वाला हो अथवा तो मुमुख जो चाहता है ज्ञानी सत्सपत्ति मरण काल में ज्ञान दोनों का बराबर है विशिष्ट विज्ञान का भाव हो जाता है तथा विद्वान सवर्तते आवर्तित तो अविद्वान कारण दृष्टान्तन भूय एवं माँ भगवान विज्ञापय तथा सम्मेल उ अज्ञानी तो ज्ञानी आवृत्त नहीं होता है जन्म प्राप्त नहीं करता है आवर्तित तो अविद्वान किंतु तो अज्ञानी फिर जन्म को प्राप्त करता है इसमें क्या कारण है दृष्टान्त देकर फिर बताइए तथा सम्मित होवाच टीका में त्रनृताभिसंधत्व तादृक अभिसधिष्ठत्म च उपाधि अनुमानद्वयम दूषित उत्तर ग्रंथम उत्थति ये जो पूर्विका अनुमान विमता सत्पन्न पुनरावृत्तिमर् सत्संपन्नत्वात् मरण सत्संपन्नवत् ससंपन्नब ये जो अनुमान है और एक अनुमान आया विशेष विज्ञान अभाव आत्यंतिक नहीं है विशेष विज्ञान अभावत्थ इसमें अनुताभिसत्व तादृक अभिसंधि मनिष्ठत्व से उपाधि इसमें उपाधि है अनुमान में यदि कोई उपाधि आ गई अनुमान हेतु साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता है हेतु उपाधि सौपाधिक हो जाए उपाधि न सही सोपाधिक स्पाधि सो के हेतु व्याप्यता सिद्ध हो जाता है उपाधि जिस हेतु में है वो उपाधि में व्याप्ति की सिद्धि नहीं होगी व्याप्यता सिद्ध कहा व्याप्ति की असिद्धि व्याप्यत्व व्याप्ति व्याप्यत्व असिध कहेंगे तो व्याप्ति उसमें सिद्ध व्याप्ति की सिद्धि नहीं होती है तुम्हें जिसे हेतु उपाधि आ गई इस हेतु हुए व्याप्ति की स्थिति व्याप्ति का निश्चय नहीं होगा जिसे हेतु में व्याप्ति का निश्चय नहीं होगा वह तो साध्य का साधक नहीं बनेगा तो इसमें उपाधि जैसे कोई धूम को दे करके वन अनुमान करते तो ठीक है और कोई वन को दे करके धूम अनुमान करें धूम को देखकर बनने अनुमान करते ठीक है क्योंकि धूम है तो से बनी है अंदर नीचे किंतु बननी है तो अवश्य धूम रहे ये बात नहीं है धूमवान वन्य है ऐसे अनुमान करते हैं तो आर्द्र ईंधन से उपाधि होती है साध्य का व्यापक साधन का व्यापक हो तो उपाधि होती है साध्य धूम का व्यापक धूम जहाँ निकलता है वहां आर्द्र ईंधन के साथ बनने का संयोग है तभी धुम निकलता है जब आर्द्र इंधन नहीं बनी काष्ट जल गई कोयला धुआं निकल गये तब आगे अग्नि रहने पर भी धुआं नहीं निकलता है यत्र यत्र धुम तथा तर आर्द्र इंधन संयोग साध्य व्यापक हो गया और साधन का व्यापक नहीं बनी ये तो आर्द्र इंधन संयोग रहेगा यह कोई जरूरी नहीं जलने के बाद कोयला धुआं निकलेगा बनी है आर्द्र ईंधन नहीं है आर्द्र ईंधन का था शब्द है गीला ईंधन गीला ईंधन का अभिप्राय धुआं धूमजनक जो अंश उसको आर्द्र ईंधन लकड़ में गीलापन है तो धुआं होता है कोयला जब जलाते हैं गीलापन नहीं हो तो भी धुआं निकलेगा धुआं का धूम का कारण जो उसको आर्द्र शब्द से लेना उसका है ऐसे कोयला जलाएंगे तो पहले धुआं निकलता है बाद में अब धुआं नहीं निकलता है तो यत्र वन ही तरत्र आर्द्रिंदन संयोग नहीं उनसे उपाधि हो गई आर्द्र इंद्र संयोग साध्य का जो व्यापक हो और साधन का व्यापक हो तब तो उपाधि हो, तो होती है यहाँ साध्य पुनरावृत्ति अज्ञानी में पुनरावृत्ति होती है वहाँ अनुताभिसंधत्व है मिथ्याभिमान है तो पुनरावृत्ति होती है अथवा अनृत अभिसंधि व निश्चित अनुत अभिसंधि व तो अज्ञानी अज्ञान निश्चित पुनरावृत्ति अज्ञानी में है का व्यापक हुआ और साधन का व्यापक होना चाहिए सत्संपन्न सत्संपन्न तो ज्ञानी में है। तो है किंतु वहां अनुत अभिसंधत्व नहीं है ज्ञान होने के बाद मिथ्या में आग्रह सत्यत्व तो बुद्धि नहीं है अनुत अभिसंधि व निश्चित ज्ञान हो गया तो अनुत अभिसंधि में निष्ठा नहीं है साधन का व्यापक होगा अनुत अभिसंधतत्व अनुत अभिसंधि में निष्ठत्व ये पुनरावृत्ति तो है तो साध्य का है सपन्न तो जहाँ है ज्ञानी में विशेष विज्ञान अभाव विज्ञानी तो में है ज्ञान के विशेष विज्ञान भाव में उसमें अनुताभिस अनुताभिस में निष्ठत्म उपाधि नहीं है तो साधन का अव्यापक हुआ उपाधि हो गई उपाधि होने के कारण हनुमान द्वय दूस हेतु उत्तरम ग्रंथम उत्पिति दोनों अनुमान में उपाधि होने से सोपाधि उपाधि केतु व्याप्यता सिद्ध है ऐसे हनुमानद्वै को दूषण करने के लिए आगे ग्रंथ आरंभ करते तथा समयित हो आठ बार तो तुम से उपदेश हो गया और एक बार रहा नौ बार उपदेश है और नव उपदेश के बाद उसको ज्ञान हो जाता है ज्ञान होने के बाद फिर आगे भूये वाँ भगवान पे तो नहीं जब तो ज्ञान नहीं होता तब तो, तो सुनने की इच्छा है श्रवण करते करते ज्ञान हो जाना चाहिए ज्ञान जैसे भूख क्या है भूख लगती किसको भोजन नहीं मिले और बाकी सब मिले धन संपत्ति मिले संगीत सुनो देखो खेलो कुछ भी करो भोजन नहीं मिलेगा क्षुधा मिट जाएगी कितने रुपया मिले भूख भूख मिट जाएगी रुपया जितने करोड़ों करोड़ मिल जाए थोड़े दिन नहीं खाने पर चलेगा किन्तु तो क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती क्षुधा की निवृत्ति किससे होगी भोजन करने पर रूखा सूखा कुछ ही मिले खाए तो क्षुधा निवृत्ति करोड़ों करोड़ रुपया मिले तो पानी पीने की चाय कितने करोड़ रुपया मिलने से इच्छा समाप्त हो जाएगी समाप्त हो जाएगी आ, इसी प्रकार ज्ञान यदि जिज्ञासा है जिज्ञासा की निवृत्ति तो ज्ञान से होती है यदि ज्ञान प्राप्ति के बिना कोई श्रवण आदि छोड़ दूसरा कुछ करता है जिज्ञासा ही नहीं है ज्ञान तुम्हारा जिज्ञासा खाने की इच्छा थी गाय खाने के लिए भोजन नहीं मिला अब कुछ टी वी देख कर बैठ गया दो चार दिन बैठ जाएगा हो जाएगा आधा घंटा एक घंटा कभी लेट कर दिया दो चार घंटा लेट कर दिया कोई क्रिकेट खेल देख खाने वाले देख करके भजन छोड़ कर क्रिकेट खाते हैं कितने देर रहेंगे क्रिकेट देख करके उसको देख देख करके पेट भर जाता है फिर छोड़ना पड़ता है खाने के लिए जाना पड़ता है नहीं तो देखते देखते भी खाते कोई तभी तो खाना पड़ता है इसी प्रकार ज्ञान की इच्छा दे जिज्ञासा है तो ज्ञान प्राप्ति तक तो ही श्रवण मनोनिधिहासन करनी है तभी जिज्ञासा की निवृत्ति होगी सफल होगा प्रयत्न ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कहेंगे ना ये सब क्या करेंगे हम जाएंगे साधना करेंगे जहाँ दूध मिलता है वहाँ जाएंगे घी मिलता है पीने के वहाँ जाएंगे पंजाब राजस्थान गुजरात जाएंगे वही साधन करेंगे ऐसा नहीं ज्ञान प्राप्ति होने तक आवृत्ति रसकृत श्रवण मनन निधि ध्यान बार बार करे साक्षात्कार होने तक ओ